उमंग में अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना अपना काम बच्चे वो हैं अच्छे बच्चे वो हैं अच्छे अपना काम जो खुद करते हैं अपना काम जो खुद करते हैं बच्चे वो हैं अच्छे बच्चे वो हैं अच्छे ये है बहुत जरूरी ये है बहुत जरूरी जैसे पढ़ना लिखना जैसे पढ़ना लिखना जैसे हंसना खेलना जैसे हंसना खेलना बच्चे वो हैं अच्छे बच्चे वो हैं अच्छे अपना काम जो खुद करते हैं अपना काम जो खुद करते हैं अपना काम जो खुद करते हैं दीपक दीपक हम्म दीपक क्या है दीदी सोने दो ना जानते हो कितनी धूप निकल आई है और फिर भी कहते हो सोने दो ना चलो उठो ओहो दीदी क्यों सुबह-सुबह तंग करती हो चिल्लाते क्यों हो तुमने ही तो कहा था कि आज से हम जल्दी उठेंगे और अपने सारे काम खुद करेंगे पर दीदी रोज की तरह मां तो हमारे काम कर ही देंगी अब सोने रोना मुझे अच्छा तो इसका मतलब वो कर देती हैं तो वही करें देखो अब ये नहीं चलेगा लेकिन दीदी लेकिन लेकिन कुछ नहीं जरा सोचो दीपक हमारे घर में 4 लोग हैं तुम मैं मां और पिताजी और घर के ज्यादातर काम मां ही करती हैं हम कम से कम अपना अपना काम तो हम कर ही सकते हैं वैसे भी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती पर बुखार तो अब नहीं है हां हां लेकिन कमजोरी तो है डॉक्टर ने मां को अभी पूरा आराम करने को कहा है अच्छा चल बेटा दीपक कहा था तो उठ नहीं पड़ेगा ये हुई ना बात देखो मैं तो घर की सफाई करके नहा भी चुकी हूं अब बस्ता लगाने जा रही हूं तुम जल्दी से तैयार हो जाओ फिर जल्दी से वो हो गए तैयार फिर जल्दी से वो हो गए तैयार इनमें देखो है कितना आपस में प्यार इनमें देखो है कितना आपस में प्यार मन में दोनों ठान चुके हैं मन में दोनों ठान चुके हैं अपने काम तो खुद करने हैं अपने काम तो खुद करने हैं अपने काम तो खुद करने हैं अरे तुझे तो किताब ले आई थी अरे मैं तो लर्निंग वीडियो ये क्या, क्या होगा मास्टर जी से डांट पड़ेगी कोई बात नहीं तुम बता देना ना अरे अनन्या तुम भी ले आई थी हां अरे रे मास्टर जी नमस्ते मास्टर जी नमस्ते नमस्ते हां तो सभी लोग अपनी-अपनी किताब निकालो भाई जी मास्टर जी हां ये तुम्हारी ठीक है अरे वाह नेहा तुमने तो बहुत सुंदर जिल्द चढ़ा रखी है हां धन्यवाद मास्टर जी हां ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ जी अरे दीपक जी मास्टर जी तुमने किताब नहीं निकाली क्या बात है जी जी वो मैं लाना भूल गया क्यों भूल गए मैंने तो कल सबसे किताब साथ लाने को कहा था जी मास्टर जी पहले तो मां हमारे सारे काम करती थी बस्ता भी ठीक कर देती थी पर अब मैंने और दीदी ने अपना काम खुद करना शुरू कर दिया है सुबह जल्दी ही उठ गए थे जी जल्दी-जल्दी में जल्दी मैं मैं किताब भूल गया अच्छा अच्छा तो ये बात है जी भाई शुरुआत तो अच्छी है मा आखिर कितना काम करें। ठक जाती होगी। भई सबसे आसान रास्ता यही है कि शुरू से ही हमें अपना काम करने की आदट डालनी चाहिए। क्यों बच्चों ठीक है ना? भी माजी यह माजी यह चाहिए। चलो दीपक और पूनम को उठा दूं अरे कहां गए रात को तो यहीं सोए थे आज ही सुनते हो कहां है आप हां हां आता हूं भाई अब तबीयत कैसी है तुम्हारी पहले देखो जरा दीपक और पूनम कहां चले गए नहीं है अच्छा कहां गए देखो जी मजाक छोड़ो ढूंढो उन्हें मैं तो घबरा रही हूं धीरज रखो यही है दोनों यही मेरा मतलब है आंगन में बैठकर पढ़ रहे हैं दोनों क्यों उन्हें स्कूल नहीं जाना क्या अरे अभी तो बहुत समय है देखो तो जरा तुम यहीं बैठो आराम से मैं बुलाता अरे बेटा दीपक पूनम जी अभी आए अरे तुम लोग पढ़ रहे थे जी मां इतनी जल्दी उठ गई बिना मेरे उठाए क्या बात है ओहो तुम तो स्कूल के लिए तैयार भी हो गए हां मां अब हम देर तक नहीं सोएंगे पर तुम अपने ही आप हां हां यह अब खुद ही उठ जाएंगे वो भी सूरज दिखाई देने से पहले तुम्हारे लिए ही उन्होंने ये सब कुछ किया है मेरे लिए हम मैं तो ठीक हूं तो क्या हुआ मां हम हमेशा ऐसे ही करेंगे हां मां कल परसों और उसके आगे भी जानती हो अब हमारे पास समय ही समय है इसीलिए दीदी और मैं अपना अपना काम खुद करेंगे अब तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा मां अब हम अपने काम खुद करेंगे जैसे अपने जूते पॉलिश करना बस्ता लगाना कपड़े धोना कॉपीओं पर जिल्द चढ़ाना और साथ-साथ हम घर की सफाई और बाजार से सामान भी ले आएंगे <laughs> तभी तो मैं सोचूं आज सब कुछ नया नया सा क्यों लग रहा है <laughs> घर भी कितना साफ है उन्होंने मुझे बताया ही नहीं और इतने सारे काम कर लिए शाबाश बेटा आओ मेरे पास आओ मां भाई आज की सुबह तो बहुत अच्छी रही एक नई शुरुआत जो हुई हां आज तुम्हें बहुत खुश हूं मैं भी <laughs> मैं भी खुश हूं <laughs> <laughs> हां साथियों अब आपकी भी यही इच्छा होनी चाहिए के देंगे दीदी को, अम्मा को, बाबुजी को, सब को थोड़ा सा आराम और करेंगे सब अपना काम. करेंगे सब अपना काम. लेकिन इसका ये अर्थ न लगा लेना कि सिर्फ अपना ही काम करेंगे. Hmm... यदि किसी को अपने काम में आपकी सहायता की जरूरत हो तो वो भी करेंगे करेंगे ना हां शाबाश अपना अपना काम